कौन कौन प्रमाण है निद्रा स्मृति और प्रमाण वृष्टि का बोधक सूत्र कौन है प्रमाणी है न तो ये तीन जो है ना प्रमाण वृष्टियाँ है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम अयम घटा इस प्रकार जो घट ज्ञान होता है ना तो योग सूत्र के अनुसार घट ज्ञान ये प्रमाण है या प्रमा है प्रमाण है न प्रमाण वृत्ति है अच्छा तो यहाँ पर प्रमाण का फल या प्रमाण जन्म प्रमा की स्थिति प्रकार होगी घटम अथवा अच्छा घट ज्ञानवान तो जो घट ज्ञान योग सूत्र के अनुसार क्या है प्रमाण और अन्य दर्शनों के अनुसार घट ज्ञान क्या है नहीं जिसको और क्या कहेंगे इस प्रमा को दो सी कहेंगे और इसके जन्म जो घट ज्ञानमान है उसको नैयाय क्या कहेंगे हाँ ये ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर निरोध किसका करना है प्रमाण का प्रमार। यदि प्रमाण का ही निरोध कर दिया जाए घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार अंकाशन की वृत्ति पटाकार अंकाशन की वृत्ति यही तो प्रमाण है ना प्रमाण का ही निरोध कर दिया जाए तो बाद में घट ज्ञान वाना हम पट ज्ञान वाना हम ऐसा प्रमाण होगी प्रमाण तो सौसे बोध है ना वैसे प्रमाण नहीं होगी ऐसा मतलब वो ऐसा है ना यदि कहें कि घट का ज्ञान तो घट का ज्ञान जो अंताकरण घट देश में जाकर घटाकार हो गया तो इसी को तो ही तो घट का प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है घट को प्रत्यक्ष नहीं देखा ये तो नहीं माना जाएगा अब ये कहें घट को प्रत्यक्ष देखने का मतलब है उसके पिछले भाग को भी जाने उसके आंतरिक भाग को भी जाने तो ऐसा संभव है क्या ऐसा संभव नहीं है तो लेकिन इंद्री के साथ है ना वहाँ पर और घटका ज्ञान हुआ है उसमें कोई संदेह है क्या इससे प्रत्यक्ष ज्ञान ही है वो वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है घट घटका ज्ञान है कि नहीं है बताइए अच्छा ये तो नहीं कहा जाएगा कि आंतरिक भाव का भी ज्ञान हो गया ये तो नहीं कहा जाएगा श्रिष्ट भाव का ज्ञान हो गया उसके ये तो नहीं कहा जाएगा ना घट ज्ञान तो हुआ है ना ये घट ज्ञान तो हुआ ही है इसीलिए बौद्धों का एक वर्ग किसी भी विषय का प्रत्यक्ष नहीं मानता है अम्रेज भी मानता है प्रत्यक्ष वर्ग ऐसा है हाँ उनमें प्रत्यक्ष ही माना जाता है आ, के, के साथ सर निकालता इसलिए उसका ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान है घटता ज्ञान कैसा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है अभी इसमें क्या बताया है कि विशेष धर्म का प्रधानता से निश्चय करने वाली प्रधानता से विशेष धर्म का और सामान्य धर्म का भी ज्ञान होता ही है अच्छा लेकिन ये तो नहीं कहा जाता है कि भीतर भी क्या है पता चल जाए मकान के ज्ञान होने मतलब भीतर क्या क्या रखा है ऐसा तो नहीं कहा गया ना मकान का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो गया ना आपको अंदर की वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तो ये बात अलग है अंदर मकान का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो गया और इसे घर का ज्ञान तो वहाँ प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष ही माना जाएगा आपको ईश्वर को हाँ ईश्वर को होता है योगी को होता है ईश्वर को योगी को अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर फलम किस कस्य फलम प्रमाणस्त फलम प्रमाण का फल क्या है बोध किसका बोध प्रमाण का फल बोध है और बोध किसमें रहता है पुरुष घट ज्ञानवान पुरुषगत बोध और बोध बोध जो है ना किसका है चित्त की वृत्तियों का बोध है घट ज्ञान पट ज्ञान चित्र की वृत्ति है ना और चित्त की वृत्ति का बोध कैसा है अविशिष्ट है अविशिष्ट कर्थ क्या बताया था बुद्धि वृत्ति के समान बुद्धि वृत्ति के समान बुद्धि की वृत्ति जब घट रूप है तब बोध कैसा होगा घट हम बुद्धि की वृत्ति पट रूप है तो कैसा बोध होगा पट ज्ञान वान वो है नृत्ति सारूप मतलब अन्य काल में असंतृत समाधि को छोड़कर अन्य काल में पुरुष दृष्टा पुरुष कैसा रहता है वृत्ति के समान रूप वाला चित्तवृत्ति के समान रूप और यहाँ भी वही अभिशिष्टा पद आ गया है ना कि बुद्धिवृत्ति के समान बोध होता है न अच्छा तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण और जो अनुमान प्रमाण था ना तो वहाँ पर जो साध्य के आकार की हेतु से जन जन्मियां लग जायेंगी ना तो हेतु से जन में जो वृत्ति होती है साध्य के आकार की उस वृष्टि को क्या कहते हैं अनुमान प्रमाण वृत्ति क्या है अनुमान प्रमाण है जैसे कि पर्वता या तो चंद्र तारकम ये वृत्ति क्या होगी अनुमान प्रमाण क्या होगी वृत्ति और फिर पर्वता वीमान इत्याकार या हम माना चंद्र तारकम गति मत इत्याक हम वाणी बाद में जो होगी ना प्रमाण वो क्या हो जाएगी अनुमित ठीक है अब जान लेंगे अब इसमें शब्द प्रमाण को देखेंगे शब्द प्रमाण को ही क्या कहते हैं आगम प्रमाण मनुस्मृति में भी शब्द प्रमाण के लिए आगम प्रमाण पत्र हुआ और जब वेद और आगम का एक साथ प्रयोग हो ना तब फिर आगम शब्द दूसरे अर्थो से युक्त होता है जैसे कि पांच रात्रागम वैखाना सागम सात आगम सयुवागम जिसमें पूजा पद्धति का विस्तार से वर्णन होता है वो शास्त्र को कहते हैं आगम जब वेद के साथ आगम आएगा तो और नहीं आगम शब्द वेद का आते हैं जब जाता है तो निगम शब्द भी आते हाँ निगम वेद है वहाँ अब देखेंगे तो ये देखेंगे अब इसमें आप देखेंगे शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण को देखेंगे अब ऐसा समझिए कि जैसे कि आप, आप प्रोशन सुनने जाते हैं आप सुन करके आपको बोध होता है ना उस बोध को क्या कहते हैं हाँ दूसरे दर्शनों के अनुसार उसको शब्द बोध कहते हैं वो बोध किससे हुआ शब्द से हुआ है ना आपका तो वाक्य ही क्या है शब्द प्रमाण है आपके पास वाक्य क्या है आपके पास यथार्थ वक्ता यथार्थ वक्ता का जो वाक्य है वही सब्त प्रमाण है तो से आपको बोध हुआ सत्संग सुनकर जो बोल हुआ उस बोल को क्या कहते हैं शब्द बोल कहेंगे ना पाठ आप सुन रहे हैं तो शब्द बोध हो रहा है और किस प्रमाण से हो रहा है ये सब सब से हो रहा है और जो आप गीता उसमें पाठ करते हैं शब्द बोध ही होता है आप प्रोशन सुने सत्संग सुने ऐसा लेकिन जो वक्ता बोलता है ना तो वक्ता को वक्ता जिस विषय को बोल रहा है वो विषय से पहले से वक्ता हो अथवा अनुमान जानता हो कौन वक्ता भा भा, भा भा. तो वक्ता प्रत्यक्ष से जिसको वक्ता प्रत्यक्ष से जिस प्रति, विषय को जानता है अथवा अनुमान से जिस विषय को जानता है तो वो क्या करता है की शब्द के द्वारा दूसरे को बोध कराता है कौन वक्ता जिस वक्ता ने प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा अनुमान प्रमाण से किसी विषय का अनुभव किया है वो वक्ता क्या है कि दूसरों को भी बोध कराता है किसके द्वारा शब्द के द्वारा बोध कराता है तो शब्द को सुनकर के वक्ता के शब्द को सुनकर के दूसरे के चित्त की जो वृत्ति होती है वो वृत्ति क्या है वहाँ पर आगम प्रमाण है वो वृत्ति कैसी है आगम प्रमाण है शब्द प्रमाण है है ना जैसे कोई बोले कि अभी किसी के महापुरुष आने वाले हैं तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ हमारे शब्दों को सुनकर के आपकी की वृत्ति हुई ना वो चित्र की वृत्ति क्या होगी हो गई न्याय दर्शन के अनुसार वो शब्द बोध हो गया और इसके अनुसार क्या हो गया वो शब्द असमान हो गया सुन करके चित्त की वृत्ति हो ठीक है और पंक्ति लगाये लग जाएगी आपके अंतृष्टा करते आप के द्वारा देखा गया मतलब आप द्वारा प्रत्यक्ष किया गया आपके दृष्टा अर्थ था वह अनमिता अर्थ है आप के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया विषय अथवा अनुमित विषय प्रत्यक्ष अर्थ मतलब अर्थ है जिस विषय को अनुमान प्रमाण से जाना गया जैसे पर्वत कैसा अर्थ है अनुक अर्थ है पर्वतुबंदी कैसा है जिसकी अनुमिति की जाए उसे अनुमित कहते हैं अनुमिति तो ज्ञान है ना मतलब अनुमिति के विषय को क्या कहते हैं अनमित अनमित जिसको भी अनुमित अब ध्यान देंगे की सर्वतमित विषय है अनमित विषय है और ये कैसा विषय है प्रत्यक्ष विषय विषय या अर्थ मतलब विषय? तो आप के द्वारा प्रत्यक्ष ही जाना गया आप के द्वारा प्रत्यक्ष ही देखा गया विषय अथवा अनुमान से जाना गया विषय आप के द्वारा दृष्ट विषय अथवा अमृत विषय कंसी लगेंगे आप के द्वारा दृष्ट विषय अथवा अन्य विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना लिया विषय अथवा अनुमान के समान अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना गया जो विषय है जो विषय है इसमें विषय आनागत हो तो कैसा। बोलने वाला वक्ता का तो सही होता है नहीं वक्ता तो देखा है ना तो वक्ता बता सकता है ना कि हमने वहाँ पर ऐसा देखा था यहाँ पर ऐसा था नहीं, ही दूसरों को पता तो वो भी सही होता है हाँ हाँ मतलब ऐसा है ना सुन लो सुन लो बता रहा हूँ चाहे वो वक्ता का दुष्ट विषय हो या अनुट विषय हो अथवा किसी अन्य आपके द्वारा श्रुत विषय हो बताए समझ में दुष्ट विषय अनमित विषय दो विषय कह रहे हैं लेकिन वो आप के द्वारा श्रुत विषय को भी बोला जाता है नहीं। नहीं। यही है ना आपको कहना है ना हाँ जैसे भी आपने जो है ना किसी अर्थ ग्रंथ ऐसी कुछ आपने सुना फिर आप बोल रहे हैं किसी विषय को तो आपने क्या है ये खुद तो प्रत्यक्ष नहीं देखा आपने अनुमान भी नहीं किया श्रुद्ध विषय है ना तो भी वो बोल सकते हैं क्योंकि मूल पुरुष से जो है ना उसका अनुभव किया हुआ है वो ठीक है श्रुद्ध भी दे सकते हैं लेकिन मूल पुरुष जो है ना वो अनुभवता होना चाहिए चाहे प्रत्यक्ष से जाना हो या अनुमान से जाना हो चलेगा वो आप के द्वारा दृष्ट दृष्टा अर्था हुआ अनुमिता अर्था आप के द्वारा देखा गया विषय अथवा अनुमित जो विषय है दुष्ट विषय अथवा अमृत जो विषय है तो दूसरे में अपने उस बोध को पहुँचाने के लिए या अपना वो ज्ञान दूसरे को कराने के लिए स्वबोध है ना ये स्वबोध से किसका बोध वक्ता का बोध है और वक्ता का कैसे विषय का बोध है दुष्ट विषय का बोध या अमृत विषय का बोध तो अपना परत है दूसरे को अपना ज्ञान दूसरे को कराने के लिए किसका ज्ञान वक्ता का तो। वक्ता अपना ज्ञान दूसरे को करा रहा है ना वक्ता जो जानता है दूसरे को समझा रहा है अपना ज्ञान दूसरे को कराने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है अपना ज्ञान दूसरे को कराने के लिए अपना ज्ञान मतलब दृश्य अथवा अमित विषय का अपना ज्ञान क्या दृष्ट अथवा अमृत विषय का अपना ज्ञान दूसरे को कराने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है किसके द्वारा उपदेश किया जाता है कौन उपदेश करेगा वक्ता तो शब्द के द्वारा उपदेश किया जाएगा ना तो शब्द को सुन करके क्या होगी चित्त की वृत्ति <Kum optimism> बनेगी तो वही शब्दार्थी मतलब शब्द से शब्द से उस अर्थ को विषय करने वाली शब्द से उस अर्थ को विषय करने वाली स्रोतु वृत्ति की श्रोता के चित्त की वृत्ति शब्द से उस अर्थ को विषय करने वाली श्रोता के चित्त की वृत्ति आगम प्रमाण कहलाती है शब्द का प्रयोग किसने किया वक्ता ने क्यों किया कि अपना बोध दूसरे को कराने के लिए है ना विष अथवा अमृत विषय का अपना बोध दूसरे को कराने के लिए उसने शब्द से उपदेश किया शब्द से और शब्द से क्या होगा उस शर्द को विषय करने वाली किसकी वृत्ति श्रोता मतलब की वृष्टि मतलब श्रोता से श्रोता से अंताक्षण की वृक्षि ये मतलब है वृत्ति करते चिट्ठी वृष्टि कष्ट श्रोतू तो शब्द से उस अर्थ को विषय करने वाली श्रोता के अंत्याकरण की वृत्ति आगम प्रमाण कहलाती है है न आगम प्रमाण कहलाती है जैसे आत्मा है परमात्मा है ऐसा हम बोल रहे हैं शब्द तो आपको तो सुनकर के बोल हो रहा है ना सुनकर के आपकी चित्त की वृत्ति जो हो रही है अस्ति परमात्मा तो इसको क्या कहेंगे शब्द प्रमाण कहेंगे आगम प्रमाण कहेंगे ना अब आकार ज्ञान हम परमात्मा अस्थि इस आकार ये क्या हो जाएगा शब्द वो जी हो जाएगी। तो तो ये हो गया। आगे चलेंगे अब उस विषय को न तो उसने प्रत्यक्ष देखा है वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है वह विषय वक्ता के द्वारा दृष्ट नहीं है और वक्ता के द्वारा अनुमित भी नहीं है और वक्ता ने आप के, तो के द्वारा सूत भी नहीं है वो मतलब वक्ता ने ना तो वक्ता के द्वारा दिष्ट नहीं है वक्ता के द्वारा अंगित नहीं है वक्ता ने किसी आपके द्वारा उसको सुना भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि फिर जो बिना देखे और बिना अनुमान किए गए जो विषय बोला जाएगा तो वहाँ जो चित्त की वृत्ति होगी वो आगम प्रमाण होगी नहीं होगी ना यही बता रहे हैं लगाइए यश अश्रद्धे अर्थो वक्ता हाँ से लेना यश से जिस आगम का अश्रद्धे जि वक्ता जिस आगमस्ते जिस आगम का वक्ता अश्रद्धे अर्थ वाला होता है जिस आगम का वक्ता अज्ञात अर्थ वाला होता है जिस आगम का वक्ता अज्ञात विषय वाला होता है।, होता है कैसा वक्ता होता है अज्ञात मतलब विषय किसको ज्ञात नहीं है तो यश वक्ता का अर्थ यगमता जिस आगम का वक्ता अज्ञात विषय वाला होता है अश्रद्धेय अर्था का ही अर्थ अभी भ्रष्टार समझाते हैं न दृष्टा अन्यार्था न दृष्टा न अन्वित मतलब ऐसा लगाएंगे न ना न अन्वितार्था क्या न दृष्टार्था ना, था। ना, था, ना था। था। ऐसा समझेंगे असल अर्थ किया कि है की न दृष्टार्था कि वक्ता के द्वारा दृष्ट अर्थ नहीं है वक्ता के द्वारा अन्त अर्थ नहीं है वक्ता के द्वारा हुआ अर्थ दृष्ट नहीं है और वक्ता के द्वारा हुआ अर्थ अन है हाँ प्रत्यक्ष देखा नहीं अनुमान भी नहीं किया है पंक्ति लगेगी जिस आगम का वक्ता अस््रद्धे अर्थ वाला है कहीं लगता है? जिस आगम का वक्ता अस््रद्धे अर्थ वाला है अर्थात वह विषय वक्ता के द्वारा दृष्ट नहीं है और वह विषय वक्ता के द्वारा अनुमित नहीं है आएगा तो स आगमो ऐसी अर्थ लेंगे आप की शब्द ऐसी उस अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति क्या कहेंगे शब्द ऐसी उस अर्थ को विषय करने वाली या कैसे लगाएंगे लगायेंगे हमने क्या बताया था आपको आगमस से फिर तो आसान है लगाना जिस आगम का वक्ता श्रद्धे अर्थ वाला है अर्थात दृष्ट अर्थ वाला नहीं है और अन्य वाला नहीं है जब यश से आगमस से लिया है तो कोई समस्या नहीं तो सात वह आगम सा अर्थ है कि प्रामाण्य से रहित होता है या प्रामाणिकता से रहित होता है वह आगम क्या होता है प्रामाणिकता से रहित होता है मतलब वह आगम प्रमाणिक नहीं होता लगे तुमकी अच्छा और बताते हैं तो प्रामाणिक कौन सा आगम होता है तो बताते हैं तू मूल वक्तरी दृष्ट अनु दृष्ट अर्थ वाला अथवा अनुमित अर्थ वाला मूल वक्ता होने पर मूल वक्ता तो होना चाहिए दृष्ट विषय वाला जिसने विषय को देखा है अथवा अनमित विषय वाला जिसने विषय को अनुमिती से जाना है जिसे जिसका अनुमित है उनकी लगेगी अर्थ तन दोनों के साथ करेंगे दृष्ट और अनुमित के साथ किंतु दृष्ट विषय वाले तथा अनुमित विषय वाला दृष्ट विषय वाला तथा अनुमित विषय वाला मूल वक्ता के होने पर दृष्ट विषय वाला अथवा अनुत विषय वाला मूल वक्ता के होने पर आगम निर्विप्लव होता है आगम कैसा होता है आगमा को जोड़ लेंगे प्लवते का विरोधी शब्द क्या था अप्रामाणिक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रामाणिक किंतु विषय वाला और अनमित विषय वाला मूल वक्ता होने पर आगम प्रामाणिक होता है कहने का मतलब यह है जिस आगम का वक्ता दृष्टि विषय वाला होता है अथवा अन्य विषय वाला होता है वो आगम कैसा होता है प्रमाणिक वक्ता से क्या लेना मूल वक्ता जैसे की बात को कोई बोलने लगे अब गीता की बात का जो वक्ता बोल रहा है अभी उसने क्या है उसका साक्षात्कार नहीं कर पाया है उसको प्रत्यक्ष नहीं जान पाया है साधना में कमी है तो प्रत्यक्ष नहीं कर पाया तो गीता का जो जिस प्रतिपाद्य विषय को बोल रहा है वक्ता वो तो खुद तो भी प्रत्यक्ष नहीं किया हु? और ना ही उसने अभी अनुमित ना उसको अनुमान से जाना तो दृष्ट अर्थ भी नहीं है और अन्यर्थ भी नहीं है गीता के जिस प्रतिपाद्य विषय का वक्ता वर्णन कर रहा है वो प्रतिपाद्य विषय दृष्ट नहीं है और अन्य नहीं है फिर भी उसके द्वारा जो बोला गया उसने जो से किया है उसको सुनकर होने लग जाएगी मूल बक्त ही कहा वक्ता मात्र नहीं बल्कि मूल बक्ता ऐसा जो आपने कहा ना वही बात आ गई किंतु मूल बक्ता को स्तर स्तर वाला तो वो होने पर वो आदम होता है, लग जाएगी। अब इतना बच्चों फिर चलते हैं। वस्तु उसका विचार है फिर जीवन भर भूलेगा नहीं तीन घंटे मरन दिया है तो कभी भी देखेगा विष्ट हो जाएगा उसके सामने बहुत लोग को टीका भी पढ़ते हैं टिप्पणी भी पढ़ते हैं आता कुछ भी नहीं है नहीं। उनको संतोष बहुत है मूल है। मुल सोचते है। हैं बोलना प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है उनको प्रत्यक्ष अनुमान और आहगम्मियों का निरोध करना है ना बस क्या शास्त्र सुन करके परमात्मा को जान ले उसका अनुसंधान करता रहे यही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है और ज्यादा वृत्तियों से कोई प्रयोग <laughs> तो दूसरी वृत्तियों क्या मतलब है प्रत्यक्ष आजम शास्त्र से परमात्मा को जाने इतना बहुत है बाकी वृत्तियों को निरूप करने शासक को तो प्रमाण वृत्ति के बाद में कौन सी वृत्ति आ रही है विपर्य वृष्टि आ रही है देखेंगे विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठितम नहीं मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम तद रूप प्रतिष्ठ लिख लो थोड़ा विषय के समान आकार में स्थित चित्तवृत्ति प्रमाण है ऐसा लिखना विषय के समान आकार में स्थित चित्तवृत्ति प्रमाण है क्या लिखा विषय के समान आकार में स्थित चित्तवृत्ति प्रमाण है दूसरी पंक्ति लिखेंगे विषय से भिन्न आकार में स्थित चित्तवृत्ति चित विपरीय है विषय से भिन्न आकार में स्थित चित्तवृत्ति विषय से भिन्न आकार में स्थित चित्तवृत्ति विपर्य है अच्छा समझो रज्जू को रज्जू समझना, बजना है ये यथार्थ ज्ञान है ना? ना इसको क्या कहेंगे प्रमाण है रज्जू में रज्जू का ज्ञान ये वृत्ति तो क्या है प्रमाण वृत्ति है तो ध्यान देना विषय क्या है रज्जु तो विषय के समान आकार में स्थित कौन है चित्त की वृत्ति रज्जु को रज्जु समझ रहे हैं या रज्जु के आकार की वृत्ति तो विषय के समान आकार में स्थित चित्त की वृत्ति क्या है प्रमाण है रज्जु को रज्जु समझना रज्जु के होने पर रज्जु के आकार की वृत्ति प्रमाण ज्ञान हो गई और रज्जु को सर्व समझना ये क्या है विपरीय है रज्जु को सर्व समझना विपरीय है मिथ्या ज्ञान विपर्यात्रह में आता है ना हाँ यहाँ सुक्तो तो इधम रस्तम तो अब ध्यान देंगे तो रज्जू को सांस समझना ये क्या है विपर्य तो विपर्य का अर्थ है यहाँ पर कहा जाता है है ना अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमने क्या लिखाया विषय के विषय से भिन्न आकार में स्थित विषय विषय वास्तव में वहाँ पर क्या रज्जु है पर रज्जु के आकार की वृत्ति हो रही है किसके आकार की हो रही है तो रज्जु से तो भिन्न क्या है सर्फ तो विषय से भिन्न विषय रज्जू है उससे भिन्न क्या असर पे? तो विषय से भिन्न आकार की जो चित्त वृत्ति हो रही है ना वो क्या है दोनों पंक्तियाँ लग जायेंगी जो लिखा है आपने विषय के समान आकार में स्थित जब रज्जु के होने पर रज्जू के आकार की वृत्ति हुई तो विषय के समान आकार में कौन स्थित तो है चित्त थी। थी? थी। की जो रज्जु के आकार की हो रही रज्जू के होने पर वो प्रमाण हो गयी और रज्जू के होने पर जो आकार की हो रही है तो विषय से भिन्न आकार की स्थिति जो चित्र की वृत्ति है वो क्या होगी विपर्य का अर्थ लगाइए से, से भिन्न आकार में स्थित क्या अर्थ होगा गे विषय से भिन्न आकार में स्थित मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा जाता है गे विषय से भिन्न आकार में स्थित कैसा ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान होगा तो गे तो ये क्या अर्थ होगा सूत्र का से भिन्न आकार में स्थित मिथ्या ज्ञान को विकर्य कहा जाता है जे विषय से भिन्न आकार में स्थित कैसा ज्ञान होगा और उसको क्या कहेंगे हाँ तो ध्यान देना विषय के समान आकार में स्थित चित्त वृत्ति क्या होगी यथार्थ ज्ञान होगी और वो प्रमाण होगी विषय के समान आकार में स्थित चित्तवृत्ति क्या होगी यथार्थ ज्ञान तो वो क्या हो जाएगी प्रमाण तो प्रमाण वहां पर यथार्थ ज्ञान है अब क्या है मिथ्या ज्ञान है बात ही समझिए प्रमाण ऐसा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान और विपर्य कैसा है मिथ्या ज्ञान है पंक्ति लगी कि मतलब क्या है कि विषय से भिन्न आकार में स्थित मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा जाता है, है रज्जु में सर्प समझना विपर्य है सुप्ति को रजत समझना क्या है विपर्य है सांख योग दर्शन के अनुसार जगत को मिथ्या समझना विपर्य नहीं है ना कि जगत मिथ्या ही नहीं शांख योग सिद्धांत के अनुसार ये ये ये यहाँ विपरीय नहीं है समझ गया शांत योग सिद्धांत के अनुसार जगत जो है ना ये क्या है दोबारा समझेंगे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ रज्जु ज्ञान क्या है विपर्य है कैसा ये है है और ये जो जगत माया का कार्य नहीं है अज्ञान का कार्य नहीं है लोग बोलते है संसार तो क्या अपनी कल्पना है ये तो संसार तो कल्पित है अपनी कल्पना है कल्पना कर ली गई है तो संसार को जो अपनी कल्पना मान रहे हैं उनसे पूछो आप दो रोटी के लिए आप क्षेत्र में लाइन क्यों लगाते हो नहीं? जो इतने बड़े संसार को आप जो है अपनी कल्पना कहते हो तो दो रोटी के लिए आप क्षेत्र में लाइन क्यों लगाते आटा लाकर उसको घिघो करके और फिर गोला बना करके आप लकड़ी जलाकर क्यों बनाते जब आप दो रोटी की कल्पना नहीं कर सकते हो ईट पत्थर के लिए कितने भक्तों की मक्खनबाजी करते हो पैसा निकालने के लिए तो इतने बड़े संसार को कल्पना कहना मूर्खता नहीं तो क्या ही है बहुत बड़ी मूर्खता है ये तो तुम तो दो रोटी की तो कल्पना नहीं कर सकते उसके लिए तो हथ पसारते हो दूसरे के सामने फिर इतने बड़े संसार को अपनी कल्पना कहते हो ये सत्य संकल्प ईश्वर की रचना है ना? सर की है ना सर्व सर्व समर्थ ईश्वर की रचना है कुछ भी करके दिखा दो अपना बुखारी दूर कर करके दिखा दो आप तो फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे अस्पताल के पास जाएंगे बड़ा परेशान होते हैं जितना एक सदगृहस्थ में जितनी एक ईश्वर के प्रति निष्ठा है उतनी नहीं अच्छे जमाने में और भगवान को विश्वास करके ठीक हो जाते हैं इतने तो लोग ठीक ही नहीं हो पाते हैं जो जगत को मिठाया मिठाया कहते रहते हैं उसके नहीं होंगे <laughs> कुछ नहीं है नहीं है ये हाँ ये सत्य संकल्प ईश्वर की रचना है और यहाँ पर जो है ये प्रकृति का कार्य है ये किसका कार्य है ये जड़ प्रकृति का कार्य है ये कोई ऐसा कोई अज्ञान अज्ञान से नहीं है ये जड़ प्रकृति जो है ना गीता में भी आया है ना कि परापरा प्रकृति अपरा प्रकृति को प्रलय में रहती है तो उसी का ये कार्य क्या है संसार है जड़, जड़ तो पहले भी रहता है अभी भी है बाद में रहेगा यह है कि मुक्ता अवस्था में जड़ के साथ संबंध नहीं रहता इतना ही मतलब है ये और वो जो प्रक्रिया सांकर की है वो सूत्र सम्मत नहीं है, भी नहीं है एक भी श्रुति उसका समर्थन नहीं करती न कोई सूत्र समर्थन करता है वो तर्क से अपने विषय को सिद्ध करके और फिर क्या श्रुति पर लद देते और, और कुछ नहीं है इच्छा इच्छा कुछ नहीं है सभी है का क्या? वो तो संसार में राग हटाने के लिए कहा है संसार में राग हटाने के लिए कहा है भगवान को ही जो है ना उस, पत्तिती, उस पत्तिती रहे वो तो राग हटाने के लिए बोल रखा है ब्रह्म सूत्र है जो जानते है ना ब्रह्म सूत्र में है वैधर्मयाच क्या ये ब्रह्म सूत्र है की वैधर्म होने के कारण जगत जो है स्वपनादि के समान हाँ ये ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं कि जगह स्वप्न के समान नहीं के समान नहीं ब्रह्म सूत्रकार हैं और ये उल्टा पुल्टा ही कल्पना करता रहता है कि यहाँ पर ये उनकी प्रक्रिया अलग है की शोक सूत्र की प्रक्रिया अलग है यहाँ तो योग सूत्र पढ़ाया जा रहा है और यही श्रुति सम्मत है वो श्रुति सम्मत है ही नहीं कभी भी अब देखेंगे यहाँ पर विपर्यो मिथ्या के आना मत हो गया अब यहाँ पर लगाएंगे सह सा प्रमाणम साफ क्या लेना है यहाँ पर है विपरीय वृत्ति प्रमाण वृत्ति है या प्रमाण वृत्ति से भिन्न है भिन्न है ना तो क्या उसका विपर्य विपर्या कस्मात न प्रमाणम विपर्य प्रमाण क्यों नहीं है कस्मात किस कारण से विपर्य प्रमाण विपर्य प्रमाण है क्या विपर्य किस कारण से प्रमाण नहीं है पंक्ति लग दी तो इसका समाधान लेते हैं भाष्प्रकार यथा क्योंकि क्योंकि विपर्य प्रमाण से बाधित हो जाता है क्योंकि विपर्य प्रमाण से या क्योंकि विपर्य का प्रमाण से बाध हो जाता है पंक्ति लग गई विपर्य का एक अर्थ कर सकते ज्ञान है ना तो विपर्य या मिथ्या ज्ञान तो प्रमाण से भिन्न है ना प्रमाण वृत्ति के बाद क्या है आपकी विपर्य वृत्ति ये प्रमाण के ये मिथ्या ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है क्योंकि मिथ्या ज्ञान प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है जो प्रमाण के द्वारा बाधित होगा वो प्रमाण हो पाएगा नहीं हो पाएगा जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान दोनों प्रमाण है तो एक दूसरे के द्वारा कोई बाधित होगा क्या प्रमाण के द्वारा प्रमाण का नहीं होता है। और होता यथार्थ ज्ञान तो तो से क्या होगा मिथ्या ज्ञान का बाद हो जाएगा प्रमाण कैसा है यथार्थ ज्ञान और विपर्य कैसा है हाँ तो क्योंकि प्रमाण से बाधित होता है प्रमाण से कौन बाधित होता है बताइए विपर्य तो यथा प्रमाणन विपर्या बाध्य ऐसा कर लेना विपर्या बाध्य मिथ्या ज्ञान हम बाध्यते ऐसा लेना तो प्रमाण से विपर्य क्यों बाधित होता है तो उसका उत्तर है क्योंकि प्रमाण प्रक्यों की प्रमाण यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है प्रमाण कैसा है क्योंकि प्रमाण यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है सत्य वस्तु को विषय करने वाला है मतलब ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है पंखी लगाएंगे भूतार्थ विषयत्वाद प्रमाण यहाँ भूतार्थ विषय है ना यहाँ पर भूतार्थ का है यथार्थ भूतार्थ का क्या अर्थ है तो समझेंगे भूतार्था विषय भूतार्था विषय मतलब भूतार्थ यथार्थ विषय यथार्थ विषय है जिसका किसका प्रमाण का तो भूतार्थ विषय किसे कहेंगे प्रमाण को भूतार्थ विषय का अर्थ है यथार्थ विषय वाला तो यथार्थ विषय वाला कौन है तो भूतार्थ विषय का प्रमाण तो भूतार्थ विषय तो किसका होगा क्योंकि प्रमाण का यथार्थ विषय तो है क्योंकि प्रमाण यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है प्रमाण किसको विषय करने वाला है तो यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला कौन है अच्छा विषय करने वाला कौन होता है ज्ञान ज्ञानी तो होता है तो प्रमाण तो क्या है ज्ञान है ना बताए समझ में क्योंकि प्रमाण यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है तो यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला जो प्रमाण रूप ज्ञान है उससे क्या बाधित हो जाएगा विपरीय या मिथ्या ज्ञान कमती लगे विपर्य या मिथ्या ज्ञान ये क्या यथार्थ वस्तु को विषय करता है नहीं नहीं करता है ना मिथ्या वस्तु को विषय करता है। इसको समझाते हैं नैसा है होने पर कैसा होने पर प्रमाण को यथार्थ वस्तु को यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण होने से ये तत्रकार होगा यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण होने पर यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण होने पर प्रमाणे अप्रमाणस प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाद देखा जाता है प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाद तो प्रमाण किसको विषय करता है यथार्थ वस्तु को तो यथार्थ वस्तु को विषय करने वाले प्रमाण रूप ज्ञान से यथार्थ वस्तु को विषय करने वाले प्रमाण रूप ज्ञान से अप्रमाण का बाद देखा जाता है या तो कहिए मिथ्या ज्ञान का बाद देखा जाता है यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला जो प्रमाण रूप ज्ञान है किसको को विषय करने वाला है यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला जो प्रमाण रूप ज्ञान होगा वो कैसा होगा यथार्थ होगा कैसा होगा तो यथार्थ वस्तु को विषय करने वाले प्रमाण रूप यथार्थ ज्ञान से यथार्थ वस्तु को विषय करने वाले प्रमाण रूप या प्रमाण रूप यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान रूप विपर्य का बाद देखा जाता है मिथ्या ज्ञान रूप विपर्य का बाद प्रमाण से अप्रमाण का बाद देखा जाता है पंखी लगी इसको समझाते हैं जैसे है ज्ञान जो है ना वो अयथा से ज्ञान है विपर्य है द्विचंद्र ज्ञान क्या है विपर्य है क्योंकि चंद्र क्या है एक है चंद्र क्या है वो विज्ञान की प्रक्रिया थोड़ा छोड़ेंगे यहाँ पर है ना यहाँ जिसके अनुसार है वो देखेंगे तो चंद्र एक है ना और फिर जो द्विचंद्र का ज्ञान होता है तो द्विचंद्र के ज्ञान को क्या माना गया है क्या माना गया है अच्छा और चंद्र वास्तव में कितने हैं एक है तो एक चंद्र को विषय करने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे आप प्रमाण कहेंगे और द्विचंद्र को विषय करने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे तो ठीक है तो प्रमाण से क्या है विपरीय का बाद हो जाएगा पंक्ति लगाइए हुआ जैसे द्विचंद्र दर्शनम द्विचंद्र का ज्ञान सद विषय का है कि विद्यमान वस्तु को विषय करने वाले एक चंद्र विद्यमान वस्तु विद्यमान वस्तु कितना चंद्र है एक, एक चंद्र और विद्यमान वस्तु को विषय करने वाला क्या है एक चंद्र का ज्ञान विद्यमान वस्तु एक चंद्र है और विद्यमान वस्तु को विषय करने वाला क्या है एक चंद्र का ज्ञान की विद्यमान वस्तु को विषय करने वाले एक चंद्र के ज्ञान से द्विचंद्र का ज्ञान बाधित हो जाता है उनकी लगी विद्यमान वस्तु को विषय करने वाले एक चंद्र के ज्ञान ये क्या हो गया प्रमाण हो गया है और द्विचंद्र का ज्ञान क्या हो गया या ये बाधित हो जाता है लग जाएगी लंख स्पष्ट सद विषय विषय वास्तविक विषय विद्यमान विषय हाँ भूतार्थ विषय कह सकते हैं तो यथार्थ विषय तुम तो एक चंद्र है ना सत्य विषय तो एक चंद्र है ऐसा द्विचंद जो है ना वो सत्य विषय नहीं है ऐसा अब यहाँ पर ध्यान देंगे लग हाँ तो प्रमाण से मिथ्या ज्ञान का बात देखा जाता है इससे स्पष्ट इस हो गया पंच वह या विद्या पांच है। ये देखना ये है ना इसमें तीन भाग है न इसमें कितने पर्व है दो ये पर्व पर्व के लिए गांठ हिंदी में कहते हैं पूर्व हिंदी में पूर्व सब पता नहीं गांठ हिंदी में ये, ये पांच में होता है ना बीच बीच में उसको क्या कहते हैं पर्व पर्व या गांठ कहते हैं तो वो या अविद्या कैसी है पांच करुओ वाली है या पांच गांठ वाली है ऐसा अब यहाँ या भेद समझ लेंगे कोई दिक्कत हो तो वह अविद्या पांच भेदों वाली है या पांच खंडों वाली है खंड शब्द ज्यादा अच्छा है मेरी समझ पे खंड शब्द ज्यादा अच्छा है कर सकते प्रकार अर्थ खंड शब्द ज्यादा अच्छा है मेरी समझ से पर्व क्यों पांच कहा है ना तो वो ये अर्थ बनता नहीं उतना क्योंकि ये दो पांच लेना थी। वो अच्छा लग रहा है हमको कि वह या अविद्या जो है ना ये पांच खंडों वाली है या पांच भेदों वाली है पांच प्रकार वाली है कह लेना तो पांच प्रकार पर्व कौन कौन है अविद्या अस्मिता राघा द्वेश और अविनिवेश पांच हुए ना तो अविद्या तो अब बोलना ये अविद्या कितने वेदों वाली है पांच वेदों वाली है पांच वेद कौन कौन अविद्या पांच अविद्यादेद किसके हुए तो पांचों को मिला करके अविद्या कहेंगे पांचों को मिला कर क्या कहेंगे और अविद्या के भेदों में भी प्रथम वेद क्या है इस वजह तो सबके लिए भी अविद्या शब्द है और प्रथम के लिए भी अविद्या शब्द है लेकिन जो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त है ना है ना जैसे समाधि क्या है अंगी समाधि अंग समाधि अलग अलग हो गया ना तो वही से यह समझ लेना तो यहाँ पर जो, जो है।, यह है।, है ना Short mm. जो पांच पर्व वाली अविद्या है ये अविद्या क्लेश अर्थ में है पांचों को क्लेश कहते हैं ना पांच पर्व वाली अविद्या का जो है ना ये क्लेश अर्थ में है अविद्यामिता रागर द्वेश अविद्या है ये क्लेश क्या है एत स्वासा भी एत अर्थ है ये पांच क्लेश ही ये पांच क्लेश ही या ये पांच पर्व ही ये पांच पर्व ही तम मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र स्वाज्ञा अपने इन नामों के द्वारा जाने जाते हैं या अपने इन नामों के द्वारा कहे जाते हैं तो ध्यान देंगे पहला क्या या तमह तमह है ना तो तम किसको कहेंगे यहाँ पर अविद्या को और मोह किसे कहेंगे अस्मिता को और राज किसे कहेंगे महामोह को और तामिश्र और अंधतामिश्र हाँ तो ध्यान देंगे कि एते ये ही तम मोह महा मोहताम अंधतामिश्र इन अपने नामों से कहे जाएंगे, इन अपने नामों से कहे जाएंगे, कहाँ कहे जाएंगे? एते एल प्रसंगे नभिधा ये चित्तमल के प्रसंग से कहे जाएंगे, चित्तमल के प्रसंग से जब चित्त के मलों का प्रतिपादन आएगा वहाँ कहे जाएंगे इसकी संख्या है दो तीन के तृतीय सूत्र में कहे जाएंगे ये सब तो प्रमाण वृत्ति भी हो गई और वृत्ति भी हो गई अब प्रमाण वृत्ति और विपरीय वृत्ति के बाद में कौन सा आएगा विकल्प आएगा तो जो तो प्रमाण वृत्ति है वो यथार्थ ज्ञान रूप तो थो है बोलो बोलो बोलो जी अभिज्ञा का जो के अर्थ से ये अभी दो तीन में देख लेना है ना दो तीन आएगा तो वहाँ पर पांचों के लिए अविद्या शब्द जब है तो वो किस अर्थ में प्रयुक्त है और प्रथम के लिए अभिद्या शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त है वहाँ उनका व्याख्यान आ जाएगा है ना, ना? वहाँ व्याख्यान आ जाएगा हाँ तो यहाँ उसका व्याख्यान आएगा दो तीन है ना उस प्रसंग में पूरा बता देंगे कि ये जो पांचों के लिए जो अविद्या शब्द है वो केवल वो क्लियर शर्त में है वो व्यापक अर्थ में है पांचों के लिए वो व्यापक अविद्यात में है में है और एक के लिए अविद्या शब्द वो अलग वहाँ बता देंगे अब देखेंगे तो प्रमाण विसर्य के बाद क्या आएगा आपका विकल्प विकल्प वृत्ति देखेंगे शब्द शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुशून्यो विकल्प तो ये शब्द ज्ञान अनुपाति करते हैं कि शब्द ज्ञान से होने वाला <delegati ,क recl Anita> शब्द ज्ञान से होने वाला आप समझेंगे शब्द ज्ञान ज्ञान शब्द शब्द शब्द और इनमें अंतर बताइए, का ज्ञान और शब्द शाब्द इनमें अंतर बताइए हाँ मतलब जो है ना अर्थ का ज्ञान क्या होता है शब्द बोध और अर्थ के बिना जो शब्द का ज्ञान होता है वो क्या होता है शब्द का ज्ञान होता है जैसे कि दूसरी भाषाओं के शब्द यदि बोले जाएं तो कुछ आपको अर्थ पता चलता है तो शब्द बोध तो नहीं होता है पर क्या बोला कि आप शब्द को बता सकते हैं ना? ना, तो जो शब्द का ज्ञान समझ गए ना शब्द सुन करके जो केवल ज्ञान हुआ वो स्रोत से जो शब्द का ज्ञान हुआ वो क्या है आपका सब, तो तर्थ तर्थ से जो शब्द ज्ञान होता है वो शब्द ज्ञान जिसको तर्थ में क्या कहा गया सामर्थ्य श्रवण प्रत्यक्ष से होने वाला और उसके बाद जो है ना उस अर्थ का जो बोध होता है वो क्या होता है सामर्थ्य बोध होता है तो यहाँ शब्द ज्ञान करते शब्द का ज्ञान तो शब्द ज्ञान अनुपाति करते शब्द ज्ञान के पश्चिम बाद में होने वाला शब्द ज्ञान के बाद में होने वाला लेकिन जो शाब्द बोध होता है ना तो शाब्दोध का कोई न कोई विषय होता है किसी न किसी विषय का शब्द बोध होता है और विकल्प का कोई विषय नहीं है विकल्प वृत्ति का शब्द के ज्ञान के पश्चात होने वाला तथा विषय रहित शब्द ज्ञान के पश्चात होने वाला तथा विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है शब्द के ज्ञान के पश्चात होने वाली विषय रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है कैसी वृत्ति विषय रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है तो इस इस वृत्ति का कोई विषय नहीं होता है कैसे नहीं होता है अभी आप तो देखेंगे ठीक है तो शब्द के ज्ञान के पश्चात होने वाली वस्तु से रहित या विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है अब इसको समझिए तो ध्यान देंगे जो विकल्प वृत्ति है ना तो विकल्प वृत्ति क्या है की प्रमाण भी नहीं है और विपरीय भी नहीं है भी विकल्प तीसरा नंबर है ना इसको समझने का आप ऐसा प्रयास करेंगे जैसे राहु वो, वो कौन था जो एक कथा आती है ना कि वो जो समुद्र मंथन से अमृत निकला उसको नारायण ने बांट दिया देव किसको बांटा देवताओं को और किसी ने छिप करके पी लिया उसका काट लिया तो ऊपरी भाप को क्या कहते हैं राहु और नीचे को क्या कहते हैं सिर केतु कहते हैं तो सिर को क्या कहते हैं राहु तो ऐसा वाक्य प्रयोग होता है राहु सिरा राहो राहु का सिर राहू का अब ध्यान देंगे जैसे कोई कहे कि चैत्र से सिरा चैत्र का सिर चैत्र का? का तो जब चैत्र का सिर कहा जाता है तो यहाँ पर जैसे चैत्र का सिर कहने पर जैसा विशेषण दिखेश विशेष भाव प्रतीत होता है सिर किसका क्षेत्र वहाँ पूरे शरीर को कहा जा रहा है सिर उसका ये है और क्षेत्र किसको कहा जाता है पूरे नहीं क्षेत्र कहा जाता है पूरे शरीर को और उसका सिर तो जैसे मतलब क्षेत्र सिरा कहने से जैसा बोध होता है तो राहु सिरा कहने से वैसा बोध होता है राहू का वैसा सिर है क्या सिरी तो राहू है राहू का कोई अलग सिर है क्या तो ध्यान देंगे कि जैसा चैत्र तुमने क्या बोला शिरा सुनने से जैसा बोध होता है शिरा सुनने से वैसा बोध तो शिरा सुनने से जो बोध होता है उस बोध का विषय है कि नहीं है वैसा विषय शिरा यहाँ पर बोध होने पर वैसा विषय है क्या इसलिए बोला है कि विषय रहित मतलब वैसा विषय नहीं है जैसा दूसरे विषय होते हैं ये मतलब और हम समझेंगे कि शब्द ज्ञान के पश्चात होने वाला विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है वैसा विषय तो नहीं है ना और साना प्रमाणों पर रोही प्रमाण के अंतर्गत नहीं है साफ लेना विकल्प बाद में होने वाला अनुपश्चात पतती शब्द के ज्ञान के पश्चात होने वाली विषय रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है ओम पूर्ण मद पूर्णमेदम पूर्णा पूर्ण मद पूर्ण सा पूर्ण